गीता, सांकर भाष्य अध्याय शांक तत्र तेचि पंडित पंडित मनया वी जन्माद विक्रिया रहितः अविक्रियः अकर्ता एकः अहम् आत्मा इति न क्यचि ज्ञानम उत्पद्यकर्म संयास उपदेश्यते। इस विषय में कितने ही अपने को पंडित समझने वाले कहते हैं कि जन्मादि छह भाव विकारों से रहित निर्विकार अकर्ता एक आत्मा मैं ही हूँ ऐसा ज्ञान किसी को होता ही नहीं कि जिसके होने से सर्व कर्मों के सन्यास का उपदेश किया जा सके न न जायते इत्यादि शास्त्रोपदेशान्यर्थ क्या यह कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मान लेने से न जायते इत्यादि शास्त्र का उपदेश व्यर्थ होगा शास्त्रोपदेश धर्मास्तित्व यथ चास्त्रोपदेशम्यादर्मास्तीज्ञानकर्तु च चा उत्पद्यते तथा दाथा शास्त्रा तस्व आत्मन अविक्रियवातृत्वाज न उत्पद्यते इति प्रतव्या उनसे यह पूछना चाहिए कि जैसे शास्त्रोपदेश की सामर्थ्य से कर्म करने वाले मनुष्य को धर्म के अस्तित्व का ज्ञान और देहांतर की प्राप्ति का ज्ञान होता है उसी तरह उसी पुरुष को शास्त्र से आत्मा की निर्विकारता, अकृ करतृत्व और एकत्व आदि का विज्ञान क्यों नहीं हो सकता कारणा गोचरत्वादी चेत यदि वे कहें कि मन बुद्धि आदि करणों से आत्मा अगोचर है इस कारण उसका ज्ञान नहीं हो सकता न मनसे वृष्टव्यम इतिहा है शास्त्राचार्योपदेश समादि संस्कृतम मन आत्मदर्शने कर्णम तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि मन के द्वारा उस आत्मा को देखना चाहिए यह श्रुति है अतः शास्त्र और आचार्य के उपदेश द्वारा एवं शम दम आदि साधनों द्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्मदर्शन में करण साधन है तथा च अनुमाने आगमे चति ज्ञान न उपपद्यते इति साहसम साहसमेत इस प्रकार उस ज्ञान प्राप्ति के विषय में अनुमान और आगम प्रमाणों के रहते हुए भी यह कहना कि ज्ञान नहीं होता साहस मात्र है ज्ञानमच च तद विपरीतम अज्ञानम अवश्यम बाधते इति अभ्यूपगंतव्यम यह तो मान ही लेना चाहिए कि उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने से विपरीत अज्ञान को अवश्य नष्ट कर देता है तत् अज्ञानम दर्शित अहम् हतः अस्मि इति उभौ तौं न विजानीत अच्छा आत्मनो हनन क्रिया कर्तृत्व कर्मत्व हेतुकर्तृत्व चज्ञानक दर्शितम् वह अज्ञान मैं मारने वाला हूँ मैं मारा गया हूँ ऐसे मारने वाले दोनों नहीं जानते इन वचनों द्वारा पहले दिखलाया ही था फिर यहाँ भी यह बात दिखाई गई है कि आत्मा में हनन क्रिया का कर्तृत्व कर्मत्व और हेतुकर्तृत्व जनित है तथा सर्वक्रियासु अभी सामना कर्तृवादेह अवैद्यातत्व अविक्रियवाद आत्मन विक्रियावाणी करता आत्मनः कर्म भूत अन्नम प्रयोजयती इति। आत्मा निर्विकार होने के कारण कर्तृत्व तो भावों का अविद्या मूलक होना सभी क्रियाओं में समान है क्योंकि विकारवान ही स्वयं कर्ता बनकर अपने कर्म कर्मरूप दूसरे को कर्म में नियुक्त करता है कि तु तो अमु कर्म कर तदिशेषण विदुषा सर्वक्रियासु कर्तृत्व च चतिषेधय भगवान विदुष कर्माधिकारा भाव प्रदर्शनाथ वेदा विनाशीन कथम पुरुषः पुरुष है इत्यादि नाम सूत्रांग ज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं है यह दिखाने के लिए भगवान वेदा विनाशीन कथम पुरुषः इत्यादि वाक्यों से सभी क्रियाओं में समान भाव से विद्वान के कर्ता और प्रयोजक कर्ता होने का प्रतिषेध करते हैं क पुनः विदुष अधिकार उक्त पूर्वम एवं ज्ञान ज्ञानयोगेन सांख्यानाम तथा चर्वकर्मसन्यासम वक्षति सर्वकर्माणी मनसा इत्यादीना ज्ञानी का अधिकार किसमें है यह तो ज्ञान योगेन सांख्याना इत्यादि वचनों द्वारा पहले ही बतलाया जा चुका है वैसे ही फिर भी सर्वकर्माण मनसा इत्यादि वाक्यों से सर्व कर्मों का संन्यास भगवान कहेंगे ननु मनसा वचना वाचिका का नाम च सन्यास संन्यासिटी चेत पूर्वकर्ता उक्त श्लोक में मनसा यह शब्द है इसलिए मानसिक कर्मों का ही त्याग कर, बतलाया है शरीर और वाणी संबंधी कर्मों का नहीं पूर्वपक्ष न सर्वकर्माणी विशेषत्वात उत्तर पक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि सर्व कर्मों को छोड़कर इस प्रकार कर्मों के साथ सर्व विशेषण है मानसा नाम मानसाव सर्वकर्माण चेत पूर्वपक्ष यदि मन संबंधी कर्मों का त्याग मान लिया जाए तो न मनोव्यापार पूर्वकवाद वाक् व्यापाराणाम भावे तदनुपत्ते है उत्तरपक्ष ठीक नहीं क्योंकि वाणी और शरीर की क्रिया मनोव्यापार पूर्वक ही होती है मनोव्यापार के अभाव में उनकी क्रिया बन नहीं सकती शास्त्रीया वाक्कायकर्माण कारण मानसा वर्जय्वा अन्यानी सर्वकर्माणि, मनसा इति सं्यसे पूर्वपक्ष शास्त्र विहित कायिक वाचिक कर्मों के कारण रूप मानसिक कर्मों के सिवा अन्य सब कर्मों का मन से संन्यास करना चाहिए यह मान लिया जाए तो न न एव कुरवन न कार्यन इति विशेषणात् उत्तर पक्ष ठीक नहीं क्योंकि न करता हुआ और न करवाता हुआ यह विशेषण साथ में है इसलिए तीनों तरह के कर्मों का संन्यास सिद्ध होता है सर्वकर्म संन्यास अयम भगवत उक्तो मरिष्यों न जीवत इति चेत पूर्वपक यह भगवान द्वारा कहा हुआ सर्व कर्मों का सन्यास तो मूर्सू के लिए है जीते हुए के लिए नहीं यह माना जाए तो न नवद्वारे पुरे दे ही आस्ते इति विशेषणानुपत्ति है उत्तर पक्ष ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मान लेने से नवद्वार वाले शरीर रूप पूर्व में आत्मा रहता है इस विशेषण की उपयोगिता नहीं रहती न ही सर्वकर्मसन्यासिन वृत्त से तद्देह आसन संभवती अकुर्तः च। कारण जो सर्व कर्म सर्वकर्मसन्यास करके मर चुका है उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस शरीर में रहना संभव नहीं देहे इति संबंधो न देहे आस्ते इति चेत पूर्वपक्ष उक्तवाक्य में शरीर में कर्मों को रखकर इस तरह संबंध है शरीर में रहता है इस प्रकार संबंध नहीं है ऐसा माने तो न नर्व आत्मन अविक्रियवधारणा आसन क्रिया च अधिकनापेक्ष तदनपेक्ष च से संपूर्व तो न्यास शब्द यह त्यागार्थो न निक्षेपार्थ उत्तर पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि सभी जगह आत्मा को निर्विकार माना गया है तथा आसन क्रिया को आधार की अपेक्षा है और सन्यास को उसकी अपेक्षा नहीं है एवं सम पूर्वक न्यास शब्द का अर्थ यहाँ त्यागना है निक्षेप रख देना नहीं तस्माद गीताशास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एवं अधिकारों न कर्मणी तत्र तत्र उपरिष्टाद आत्मज्ञान प्रकरण दर्शिष्या सूत्रांगीता शास्त्र में आत्मज्ञानी का सन्यास में ही अधिकार है कर्मों में नहीं यही बात आगे चलकर आत्मज्ञान के प्रकरण में हम जगह जगह दिखलाएंगे